गीता तत्वचिंतन यज्ञों के प्रकार पांचवा पाँचवा इंद्रिय कर्माणी जुहवती ज्ञान अधिपते पांचवे प्रकार के साधक समस्त इंद्रिय कर्मों और प्राण कर्मों का आत्म आत्मसंयम रूप योग से उत्पन्न अग्नि में हवन करते हैं अर्थात अपने ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों के समस्त व्यापारों को आत्म आत्मसंयम योग की अग्नि में होमते हैं यह आत्मसंयम इंद्रियों का दमन नहीं है यह ज्ञान के द्वारा उनका संयमन है बलपूर्वक दमन और ज्ञानपूर्वक संयमन में अंतर है दमन कष्टकर होता है और उससे कुंठाएं उत्पन्न होती है जबकि ज्ञानपूर्वक संयमन में सहजता और स्वाभाविकता होती है इसलिए यहाँ पर आत्मसंयम रूप योगाग्नि का विशेषण लगाया ज्ञान दीपिते यानी ज्ञान दीप्त अर्थात ज्ञान ही वह ईंधन है जो आत्मसंयम रूप योगाग्नि को प्रदीप्त करता है इस प्रकार यह पांचवा यज्ञ तीसरे और चौथे दोनों यज्ञों से श्रेष्ठ है तीसरे यज्ञ में संयम की अग्नि में ज्ञानेंद्रियों को होमने की बात कही गई है यहाँ पर अंतर यह है कि ज्ञानेंद्रियों के साथ कर्मेंद्रियों के भी होमने की बात है तात्पर्य यह कि ज्ञानेन्द्रियों के साथ कर्मेंद्रियों का भी नियमन करना चाहिए कर्मेंद्रियों से अशुभ करूं और कहूं कि मेरा मन अलिप्त रहता है तो वह स्वयं को धोखा देना है इसी प्रकार यदि कर्मेंद्रियों का तो निमन करूं और मन से भोगों का ही चिंतन करूं, तो यह भी गलत है गीता में ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा है अतएव श्रेष्ठ बात है ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों को संयम की अग्नि में जलाना सामान्यतः तीसरा यज्ञ गृहस्थाश्रमियों के लिए है जहाँ मन से त्याग पर जोर दिया गया है और पांचवा यज्ञ चतुर्थ आश्रमी सन्यासियों के लिए जिन्हें तन और मन दोनों से विषयों का त्याग करना पड़ता है पहले की परिपाटी के अनुसार सबको चतुर्थ आश्रमी बनना पड़ता था इसलिए यह उपदेश सबके लिए है छठवा द्रव्य यज्ञ छठे प्रकार के साधक द्रव्य यज्ञ करते हैं जिस यज्ञों में धन सम्पत्ति लगती है वे द्रव्य यज्ञ कहलाते हैं सबसे पहले जो यज्ञ कहा गया है उसमें यह द्रव्य यज्ञ आ जाता है क्योंकि सामान्य यज्ञ द्रव्य साध्य ही हुआ करते हैं अतय व्याख्याकारों ने यहाँ पर द्रव्य यज्ञ से तीर्थाटन एवं बावली कुआं तालाब धर्मशाला आदि का निर्माण लिया है ऐसे जनहित कर कार्यों को धर्मशास्त्रों ने पुरत कर्म कहा है यदि सेवा के ये कार्य फलासा छोड़कर सेवक सेवा की भावना से किए जाए तो ये भी यज्ञ ही है श्री रामकृष्ण देव ने इसे शिव भाव से जीव सेवा का नाम दिया है सातवां यज्ञ, सातवें प्रकार के साधकों को तप में रुचि होती है वे शारीरिक कठोरता का अभ्यास करते हैं उपवास आदि रखते हैं वे तपस्या से कोई सिद्धाई नहीं चाहते नाम यश की भी कामना नहीं रखते इससे तप उनके लिए यज्ञ हो जाता है और आत्मनियंत्रण में सहायता होता है आठवां योग यज्ञ आठवें प्रकार के साधक योगानुष्ठान में रुचि रखते हैं पर मेरी समझ में यह अष्टांग योग नहीं है क्योंकि उसके प्रत्याहार तथा संयम अर्थात धारणा ध्यान और समाधि रूप मुख्य यंग यज्ञ तो तीसरे यज्ञ में ही आ गए और प्राणायाम की बात आगे आएगी अतः यहाँ पर योग शब्द से उसके यम नियमरूप दो अंगों को लिया जाता है ऐसा माना जा सकता है ये साधक यम और नियम का अभ्यास करते हैं या फिर वह योग रूप यज्ञ है जिसका प्रतिपादन सांख्य की भिन्नता से हुआ है नौवा स्वाध्याय यज्ञ इस यज्ञ के करने वाले साधकों को शास्त्र ग्रंथों के पठन पाठन में रुचि होती है पहले ऋग्वेद आदि श्रुति ग्रंथों एवं स्मृति पुराणों का विधिपूर्वक अध्ययन स्वाध्याय कहलाता था आज के युग में रामकृष्ण विवेकानंद आदि संत वांग्मय का पठन स्वाध्याय के अंतर्गत लिया जा सकता है दसवां ज्ञान यज्ञ आचार्य शंकर अपने भाष्य में लिखते हैं ज्ञानम शास्त्रार्थ परिज्ञानम यज्ञो यशा ज्ञान यज्ञाह। अर्थात शास्त्रों का अर्थ जानना रूप ज्ञान जिनका यज्ञ है वे ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं वे शास्त्र चर्चा में ही अनुरक्त और सदैव ब्रह्म विचार में ही लीन रहते हैं वे सत्य के खोजी हैं वे पांडित्य के लिए नहीं तत्व जिज्ञासा से प्रेरित होकर ज्ञान चर्चा करते हैं यह ज्ञान यज्ञ चौबीसवें चो, श्लोक में वर्णित ज्ञान यज्ञ से भिन्न है छठे से लेकर दसवें प्रकार तक के यज्ञ करने वालों को संस्कृत व्रति यति यतः संस्कृत व्रता कहा है संस्कृत का अर्थ होता है तीक्ष्ण कठोर अतः संस्कृत व्रति वे हैं जिनके व्रत नियम अच्छी तरह तीक्ष्ण किए हुए यानी कठोर होते हैं अर्थात वे अपने व्रत में दृढ़ होते हैं अपनी धुन के पक्के होते हैं वे यति हैं यत्नशील हैं अपने लगन में डूबे रहते हैं अट्ठाईसवें श्लोक में प्रकारांतर से चारों आश्रमों के संस्कृत यज्ञों का निरूपण माना जाता है स्वाध्याय यज्ञ यदि ब्रह्मचर्य आश्रमी का कर्तव्य है तो द्रव्य यज्ञ द्रव्ययज्ञ आश्रमी का वैसे ही तपो यज्ञ और योग यज्ञ वानप्रस्थ आश्रमी के लिए है तो ज्ञान यज्ञ संन्यास आश्रमी के लिए